ओ सहनो सहनाबतनो भुन सह वी कर्वा वह ओ शांति शांति शांति हा जी पूछना है, हा जी जी तो तीसरे सूत्र में पेज नंबर दो हाँ जी इसमें जो जो है है नीचे नीचे से दूसरा जी जी इसमें दूसरी पंक्ति तो पर इन्होंने को धर्म प्रवचन शास्त्र कहा जी और उसी के लिए इन्होंने तो उदाहरण देते दे हुए दे मनुष्य के श्लोक को प्रस्तुत किया जी तो यहाँ पर धर्म शब्द से निश्चित रूप से पदार्थ ही लेना चाहेंगे हाँ जी हाँ जी तो मेरा कहना इसमें यह है कि मनुस्मृति में जहाँ पर ये श्लोक आया और उसका जो प्रसंग है तो उस प्रसंग से हट करके यहाँ पर धर्म शब्द का पदार्थ लेना चाहिए क्योंकि उस वहाँ जो प्रसंग आया वहाँ तो वो आचार संहिता आदि आदि जो इस की जो बातें ने आपने वहाँ श्लोक में श्लोक केवल तो धर्म शब्द है ना उसके नीचे हिंदी में जो अर्थ है अर्थ है वो किन का है, जी। जी है, और और जी है। जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने श्लोक क्या अर्थ किया धर्म शब्द का ऐसे पदार्थ नहीं है हाँ जी, इसी लिए सम्पूर्ण मनुष्य तथा ऋषि प्रणीत शास्त्र सत् आचार और जिस जिस कर्म से अपना आत्मा प्रसन्न रहे अर्थात भैसम का लज्जा जितने ना हो उस कर्मों का सेवन करना उचित है देखो जब कोई मिथ्या भाषण सूर्य आदि की इच्छा करता है तभी उसके आत्मा में भैसम का लज्जा उत्पन्न होती है इसीलिए वह कर्म करने योग्य नहीं कर। एक एक बार मेरे को दीजिएगा अच्छा। अच्छा इसलिए संपूर्ण वेद मनुस्मृति ये वाला सत्या प्रकाश का जो यहां पर लिखा है इसलिए संपूर्ण वेद मनुस्मृति तथा ऋषि प्रणित शास्त्र सत्पुरुषों का आचार और जिस जिस कर्म में अपना आत्मा प्रसन्न रहे अर्थात भय शंका लज्जा जिसमें ना हो उन कर्मों का सेवन करना उचित है देखो जब कोई मिथ्या भाषण चोरी आदि की इच्छा करता है तभी उसके आत्मा में भय शंका लज्जा अवश्य उत्पन्न होती इसलिए वह कर्म करने योग्य नहीं है वैसे इसमें स्पष्ट तो नहीं है धर्म शब्द का अर्थ स्वामी जी ने धर्म शब्द का अर्थ ये है ऐसा स्पष्ट तो नहीं लिखा लेकिन उसमें बहुत सारी बातें लिखी आचार सत्पुरुषों का शास्त्रों का वो ये तो एक प्रकार से पूर्ण सारी बातों को ले रहे हैं पदार्थ क्योंकि धर्म शब्द का अर्थ अगर पदार्थ नहीं लेंगे तो यहाँ लागू नहीं होगा यहां पर ठीक है और वहां स्वामी जी ने जो अर्थ किया है वहां स्पष्ट नहीं है कि धर्म शब्द से पदार्थ ले रहे हैं या क्या ले रहे हैं वहां तो एक मोटा अर्थ बता दिया उन्होंने की सत्पुरुषों का आचार वो या बहुत सार, सारी बातों को ले रहे हैं कि आप प्रसंग आ रहा है अगर अगर हम उसे अगर हम शब्द तो तो से तो कोई अर्थ इस तरह दूसरी चीज इसी के कुछ श्लोक के ही जो अगला जो श्लोक है जो मन स्मृति का इन्होंने दिया है धर्मोजा समाना नाम प्रमाणम परम सुहा भी वही आचार संहिता वाली बात है की जो आ, अर्थ में ठीक में है, है और, और उसमें प्रम तो, उस क्या है एक अंश माना जाए धर्म का एक विषय है वो आचार आदि जो है जो यहाँ पर धर्मम जिज्ञासा नान प्रमाणम परमम श्रुति जो कहा है ना ये धर्म का एक अंश है, है क्योंकि धर्म तो बहुत व्यापक शब्द है जैसे यज्ञ शब्द है ना यज्ञ शब्द यज्ञ शब्द एक व्यापक शब्द है अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग अर्थ यज्ञ के किए जाते हैं तो यज्ञ से कोई आ, क्रिया वाला यज्ञ ले ले, जैसे हवन जो करते हम लोग यज्ञ शब्द का वो भी है और यज्ञ शब्द के आ, अर्थ जो बड़े बड़े यज्ञ हैं वो भी लिए जाते हैं याग जिसको हम कहते हैं और यज्ञ शब्द से आ, आप पानी पिला रहे हैं वो भी यज्ञ हो जाएगा तो यज्ञ का बहुत सारा विस्तृत अर्थ है ठीक है, तो है और हमे को इस बात में कोई समस्या है धर्म शब्द से क्या पदार्थ नहीं दिया जा सकता लिया जा सकता है ये भी दिया जा सकता वो भी लिया जा सकता है लेकिन अगर धर्म शब्द कोई किसी ऋषि के के लेते हुए अगर उत्तरित कर रहे हैं तो वही का लिया जाना चाहिए नहीं ऐसा ऐसा नहीं होता जो उस प्रसंग में जो चल रहा है उस प्रसंग में जो चल रहा है वो अर्थ भी हो सकता है वहाँ पर और दूसरा अर्थ भी हो सकता है ये नियम नहीं है कि गा गा। नहीं स्वतंत्र रूप से नहीं कह रहा हूँ पहले मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना श्लोक बनाने वाले ने धर्म शब्द का प्रयोग किया है ठीक है ना तो वो धर्म शब्द आचार के रूप में भी धर्म है याक के रूप में भी धर्म है और पदार्थ के रूप में भी धर्म है तो इसलिए कि वही अर्थ होना चाहिए यह अर्थ नहीं होना चाहिए हम ऐसा नहीं कह सकते अगर एक ऋषि ने धर्म शब्द का अर्थ जो आचार आदि लिया है आचरण आदि तो वो भी अर्थ सही है और किसी ने धर्म शब्द का अर्थ किसी वस्तु की विशेषता के रूप में दिया है वो भी सही है ठीक है तो एक ऋषि ने मनुस्मृतिकार ने धर्म शब्द का अर्थ मान लीजिएगा आचार आदि ही लिया है और दूसरा नहीं लिया यह आप नहीं कह सकते अगर आपके बात पर ही मैं बोलूं क्या वेदो अखिलो धर्म मूलम का मतलब है संपूर्ण वेद धर्म का मूल है या जो भी अर्थ करेंगे इस पंक्ति का तो इस धर्म से केवल आचरण नहीं लेंगे आप बताइए यानी पूरे वेद में केवल आचरण ही और कोई दूसरा कुछ नहीं जी हम स्वतंत्र रूप ऐसी अपनी पंक्ति लेकर बोलना चाहते है, हाँ। तो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर शास्त्र की पंक्ति मनुष्य की वो लेते हुए वहाँ हम जो चाह रहे हैं वो अर्थ तो वहाँ पर फिट करके और कहे तो वो कितना उचित हो वो भी उचित है ना क्यूँकी वो ये अर्थ शास्त्र के विरुद्ध नहीं है अगर हम किसी पंक्ति का अर्थ ऐसा ले रहे हैं जो शास्त्र के विरुद्ध हो किसी भी ऋषि के किसी भी शास्त्र के शब्द प्रमाण के या वेद के विरुद्ध हो उसका अर्थ विरुद्ध नहीं है तो फिर वो ले सकते हैं हाँ जी किसी भी समय जी जी। वेद का जो भी ला सकते हैं जी वहां तो है। ही हम सकते हाँ, इसके बिना और देते कोई रास्ता नहीं है, नहीं है। हाँ। इस तरह मतलब ऐसा अर्थ करो जहाँ वो शास्त्र के यानी प्रमाण के अनुरूप होना चाहिए स्वतंत्र अर्थ भी कर सकते हैं और उस पंक्ति का वो प्रसंग के अनुसार भी जो अर्थ हो सकता वो भी कर सकते हैं जी कई बार हाँ। हाँ। उसमे कोई समस्या नहीं है लेकिन आप वहाँ पर ऐसा नहीं हाँ लिख सकते है न मनी जैसे नान्य पंथा सुनिए नान्य पंथा विद्यते नया ये लिख करके तो हम वहाँ लिखते है की ये इस वेद का है तो उसमे आपत्ति क्या है समाज का प्रसंग चल रहा है और मान लो कोई ऐसी रूढ़ी कोई प्रथा है को तो को कहते हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं कि ये जो रूढ़ी रूढ़वादी ये गलत प्रसंग चल रहे हैं ये सारा अनुचित है हाँ, वेद को ले, वेद को अपना करके चलना चाहिए नानी पंथा विद्यती आय नया इसके अलावा कोई रास्ता नहीं फिर वो वाक्य दे दिया दे सकते हैं ना वो कहीं भी उसको लागू कर सकते हैं उचित तो होना चाहिए यानी अर्थ गलत नहीं निकलना चाहिए प्रमाण के अनुरूप हाँ जी अगर उठाकर हम अपने एक पुरा। नहीं पूरा अगर पूरे मंत्र का अर्थ हम अपना भी कर सकते हैं पर वो बशर्त वेद के अनुरूप या सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए मान लीजिए किसी ऋषि ने एक अर्थ किया है ठीक है अर्थ किया है वो अर्थ भी उचित है और किसी और विद्वान ने उस मंत्र का कोई अर्थ किया है वो भी उचित है वेदानुकूल है वो गलत नहीं हो सकता अब जितने भी ये पुस्तकें आती है ना जैसे मैं वैदिक विनय है पुस्तक वैदिक विनय है ना स्वाध्याय स्वाध्या संदो है स्वाध्याय संदीप है और एक है वैदिक पुष्पांजलि ऐसा वेद पुष्पांजलि ऐसा नाम से हाँ ये अपने रामप्रसाद रामप्रसाद राम प्रसाद, राम प्रसाद वेदालंकर के ऐसे अलग अलग पुस्तकें हैं और उन पुस्तकों में उन्होंने अपना अपना अर्थ किया है जबकि उन मंत्रों का अर्थ स्वामी दयानंद के भी हैं ऋषि के अर्थ होते हुए भी उन्होंने अपना अपना अर्थ किया है उनको हम गलत नहीं मान रहे हाँ गलत तब हो सकता है जब वो सिद्धांत के विरुद्ध होगा पकड़ में आ रहा है वो सिद्धांत के विरुद्ध होगा तब उसको हम गलत मानेंगे हाँ इतना इतना हम अवश्य कह सकते हैं एक अर्थ एक विद्वान ने किया है मान लीजिए राम राम प्रसाद वेला, वेदालंकार जी ने एक मंत्र का अर्थ किया है और स्वामी ऋषि ऋषि दयानंद ने भी एक अर्थ किया है उसी मंत्र का अब दोनों हमारे सामने आ गए और दोनों में कुछ विरोध लग रहा है सिद्धांत को लेकर के ये जो बात कह रहे है, गलत लग रहा है मेरे को और स्वामी जी जो कह रहे हैं वो सही लग रहा है तब हम वहां पर उस विद्वान की बात को ना मान करके ऋषि के वाक्य को प्रमाण मानेंगे विरोध आ रहा है तो अगर विरोध नहीं आ रहा है तो उनकी भी बात ठीक है इनकी भी बात ठीक है ये अपनी दृष्टि से लिखी है ये बात वो अपनी दृष्टि से लिखी है तो ऐसा कोई अंतर आने वाला नहीं है हाँ जी तो अगर हम एक के लिए, तो लिए अगर हम भी करें जी यहाँ शब्द से पदार्थ लिया तो पदार्थ भी लिया जाएगा जी द्वारा द्वारा प्रतिपादित धर्म से अतिरिक्त हम हाँ समझ तो गए तो और, और अपनी बात को सिद्ध कर इसलिए किया है की उनकी वेदो अखिलो धर्म मूलम क्यूँकी मनुस्मृतिकार ने भी कहा मनुस्मृतिकार क्या कह रहा है जो धर्म में प्रस्तुत कर रहा हूँ मनुस्मृति में वो वेद के अनुरूप ही है हैं तो मैं बताना चाह रहा था कि हाँ। कि अगर ऐसा वो वो बोल रहे हैं, तो, तो, तो वो ये कैसे बोल कि द्वारा प्रतिपादित धर्म के विषय से अतिरिक्त इसलिए कहेंगे क्योंकि क्यूँकी कारण ने जिस धर्म को लेकर के पूरे मनुस्मृति बनाया वो आश्रम व्यवस्था को ध्यान में रख करके किया है उनका तो प्रसंग उतना तो ही है अब पूरी मनुस्मृति को पढ़िएगा वो ब्रह्मचर्याश्रम गथ आश्रम, आश्रम वानप्रस्थाश्रम संन्यास्रम वर्णाश्रम इन्हीं के कर्तव्यों को बताया इसके अतिरिक्त और कुछ विशेष नहीं बताया यानी मुख्य मुख्य बातें गौण रूप से छोटी मोटी बातें तो सभी ग्रंथों में आते आती रहती हैं मुख्य बात मनुस्मृति का जो आचार संबंधी धर्म को लेकर के कही है और वही धर्म को हम बताना नहीं चाह रहे हम का मतलब वैशेकार हम वही धर्म नहीं बताना चाह रहे और ऐसे ही मीमांसा में जिस धर्म को लेकर के चर्चा किए हम वो भी धर्म नहीं बताना चाह रहे हम एक अलग धर्म बताना चाह रहे हम पदार्थों के गुणकर्म स्वभावों को लेकर के बताना चाह रहे ये बात है उसके पुष्टि में उन्होंने ये वेदो अकेो धर्म मूलम कह करके, करके दिया है इस, इस प्रसंग में अगर जोड़ेंगे तो आपको कोई आपत्ति आने वाली नहीं है हाँ और विचार कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं हाँ जी बोला, है ये मनुस्पृति का श्लोक है जी ये मनुस्पृति का श्लोक धुपे हुए परिपालित करता है कि जो मनुस्मृति में धर्म कहा गया है उस धर्म का यहाँ उस धर्म की यहाँ चर्चा की जा रही है इसलिए वहाँ ये बोला गया कि जो मैंने ये मनुस्मृति के अंदर जो धर्म बताया उसका अंत में तो आखिर उसका जो मूल है वो वेद है जी जी वहाँ ये कहीं नहीं बताया गया की जितने भी धर्म चाहे वो का बताया हो मीमांसा का बताया हो उन सबका मूल है आप इस बात को समझिएगा यहाँ जो धर्म बता रहे है मनुस्मृति में वो ये कहना चाह रहे हैं ये वेदो अखिलो धर्म मूलम जो बताया जा रहा है ना तो संपूर्ण वेद धर्म का मूल जो बताए ना तो ये जो धर्म है ये धर्म में जो बताना चाह रहा हूँ वही धर्म है केवल ये मनुस्मृतिकार का मंतव्य नहीं है में नहीं है केवल जी केवल यही तो उनका धर्म ऐसी ग्रहण नहीं है जो मनुस्मृति में बताया गया तो नहीं कर सकते देखिये आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं मनुस्मृति का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है वर्णाश्रम विषय वो वर्णाश्रम विषय का पालन करना धर्म है ठीक है ना और ये जो बताते हुए मनुस्मृतिकार ये कहना चाहता है तो वेदो अखिलो धर्म मूलम जो भी मैं धर्म बताना चाह रहा हूँ वो धर्म उस धर्म का आधार वेद है वेद है ठीक है जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो मैं बताना चाह रहा हूँ वो उस धर्म का आधार भी वेद है ठीक है ना यानी जो भी धर्म है सब कुछ धर्म वो सब वेद में है उस वेद में जो धर्म है उसी धर्म को लेकर के मैं बता रहा हूँ अच्छा जो मैं धर्म बता रहा हूँ उस धर्म का मूल वेद है ठीक है उसको नहीं सकते। तो ये वेदिलो धर्म मूलम शब्द का क्या अर्थ है वेद अखिल मूल वेद वेदो अखिल अखिल वेद अखिलो वेद जो है पूरा जो वेद है वो धर्म का मूल है जी कौन से धर्म का मूल है जिस धर्म को मैं प्रतिपादित कर ना, ना, ना, ना, ना। क्यों नहीं ऐसा ऐसा अर्थ नहीं ले सकते क्योंकि वो अपना स्वतंत्र धर्म लेकर के चल रहे हैं जी वर्णाश्रम को इसी इस तरह चलना है धर्म है तो वो जिस धर्म को मान रहे उस धर्म का मूल आखिर है ये ये हम कैसे कि दर्शन में जो धर्म नहीं नहीं वो मैं मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ वो उनकी दृष्टि से वो ठीक है वो धर्म आप आ, ले सकते जो मैं धर्म बताना चाह रहा हूँ वो उसका मूल वेद है ठीक है ना पर यहाँ धर्म मूलम जो शब्द का है ना मूलम ये मूलम धर्म का मूल कौन वेद है ठीक है ना जो धर्म हम बताना चाह रहे हैं उसका मूल भी वेद है संपूर्ण वेद धर्म का मूल है यही इस पंक्ति का वाक्य अर्थ है पूर्ण वेद मूल है धर्म तीन प्रकार हो गया ना मीमांसा कृत धर्म मनुस्ती कृत धर्म जी कृत धर्म कौन से धर्म का मूल है चल रहा है, है की मनुस्मृति जो अपना मैं धर्म बता रहा हूँ उस धर्म का मूल आखिर वेद ही वे है ठीक है वो अपने लिए प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं हर शास्त्र अपने लिए प्रमाण प्रस्तुत प्रस्तुत करता है ठीक है ठीक है उस धर्म के लिए वेद वेद में प्रमाण है कि नहीं। नहीं, ऐसा, ऐसा देखिए अगर आप ऐसा ही लेंगे सुनिए नहीं, है है। नहीं ऐसा, ऐसा है जब इन्होने कहा आमनायो वेदा खलु धर्म प्रवचन शास्त्र क्योंकि आमनाई जो वेद है ये धर्म प्रवचन शास्त्र है यानी धर्म को ही बताने वाला यानी प्रत्येक पदार्थ के बारे में बताना चाहता है तो अब प्रत्येक पदार्थ को बताने वाला ये वेद जो है उस उसके लिए यहाँ पर मनस्मृतिकार ने जो वचन दिया है ये वचन यहाँ के लिए उपयुक्त है या नहीं है ये विचार विचार करने वाला है अब इन्होंने इसको दिया है तो क्योंकि विद्वान वो भी है इस धर्म शब्द से जो अर्थ वो लेना चाह रहे हैं मनुष्य अपने ब्रह्म जी ने इस धर्म शब्द से व्यापक अर्थ लेकर के इन्होंने प्रस्तुत किया है धर्म शब्द का अगर व्यापक अर्थ नहीं लेते तो फिर वो अपनी बात का ही खंडन करेंगे तो यहां धर्म शब्द व्यापक अर्थ लेकर के इन्होंने लिया है और आपका कथन है कि ये धर्म शब्द व्यापक अर्थ में नहीं है आपका कथन है पर आपका कथन तब उचित माना जाएगा क्योंकि धर्म शब्द व्यापक अर्थ नहीं, नहीं होता है तो, तो, तो आप आपका कथन केवल यह है कि हाँ उस, उस प्रसंग में तो मैं मान रहा हूं ना उस प्रसंग में मान रहा हूं कि उस प्रसंग में वो धर्म है जो धर्म में बताना चाह रहा हूं वो वेद है उसका मूल ठीक है वो तो मैं मान ही रहा हूं लेकिन ना ये जो धर्म शब्द है ये धर्म शब्द का केवल इतना ही अर्थ मान करके मनुस्मृतिकार मनुस्मृतिकार जिस धर्म शब्द को लेकर के इतना ही अर्थ मान करके आ, नहीं चल सकते धर्म शब्द का अर्थ तो व्यापक है लेकिन जिस धर्म को लेकर के मैं चल रहा हूं वो धर्म वेद में है पकड़ में आ रहा है। जी, जी, अब जी, वो तो आ, जी, वो तो, जी, तो, तो, तो, तो, तो, तो तो तो तो कि कि क्या मानते मानते के मना नहीं नहीं नहीं। करेंगे धर्म पदार्थ को ऐसा तो नहीं है मैं ये नहीं कर प्रसंग प्रसंग तो सीधा सीधा वही है ठीक है प्रसंग तो सीधा सीधा वही है तरह के दो प्रसंग आते हैं तो स्पष्ट प्रतीत होता है की चक्षु से रश्मिया निकलती है और एक जगह स्पष्ट है, तीन तीन है की चक्षु से रश्मिया निकलती नहीं है अब ऐसे पूरे दुआ उसकी खूब संगति लगाने की कोशिश की अच्छी तरह से दो तीन जगह संगति लग गई लेकिन एक संगति ऐसी आ गई आप कुछ भी कर लीजिए संगति लगी नहीं सकती जी तो फिर उसको तो हमें क्या मानना पड़ेगा हम ये भी अधिकारूर्वक ये भी बोल सकते कि प्रक्षिप्त है हम ये बोलते तो हम फिर स्वयं जानते कि हम क्या करना नहीं तो तो तो, ऐसा संगति कोई वाले ही सीधा तो इन्होंने लिखा है संगति लगानी पड़ेगी ना ठीक है आप लगाएंगे ठीक है ऐसा मान लो संगति ही लगा और क्या हो सकता है जी बोलो धर्म है इसका पहले जो अर्थ किया था वो तो ठीक किया था वेद अखिल वेद जो है धर्म का मूल है जब व्याख्या करते हैं तो आप फिर सभी धर्मों को लेते हैं सभी धर्मों का लेकर तो ठीक है सभी कर सकते है नी नहीं, नहीं सभी धर्म का मतलब मेरा यह अभिप्राय नहीं है की ईसाई जिस धर्म को कहता है वो अर्थ नहीं है मेरा अभिप्राय वो धर्म नहीं, वो ही नहीं है आते नहीं। वैसे सभी धर्मों का मूल वेद है इस इस पंक्ति का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है मैं भी मानता हूँ इस बात को क्योंकि जहां ये लोग ऐसा अर्थ लेकर के बोलते उसका खंडन भी हम करते हैं इस पंक्ति का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि सभी धर्मों का मूल वेद है ऐसा कोई वो पंक्ति कहीं नहीं रही है ऐसा भी हम लोग कहते हैं लेकिन मैं जो सभी धर्मों का मूल वेद जो कह रहा हूं या मेरे धर्म और लोक में बताने वाले धर्मों में अंतर है मेरे धर्म तो ये है जो मनुस्मृति में बताए हुए धर्म हा? मीमांसा में बताए हुए धर्म और वैशेषिक में बताए हुए धर्म ऐसे जो जो शास्त्रों में जो जो बातें बताइए वो है मेरे धर्म ऐसा हाँ जी ठीक है कोई बात नहीं इसको बदल लेते हम कि संपूर्ण वेद धर्म का यानी संपूर्ण वेद जो है धर्म का मूल है ठीक है? है जी जी दूसरे सूत्र सूत्र की जो जो ये दो बना दिए इसको हाँ, किसी को दूसरी बार के इसकी धर्म धर्म व्याख्या तो ने कि के अंदर। बस के के दो भाष्य केवल पहले पहले में तो यहाँ पर तत्शब्द से धर्म को ग्रहण किया था ठीक है और यहाँ पर शब्द से ईश्वर को ग्रहण किया बस केवल इतना अंतर है ये तो लक्ष्य बताया क्या लक्ष्य माया कहा नहीं पह, पहले वाले में, दूसरे वाले में दूसरे वाले, जुँछे जुँछे। आ, दूसरे वाले में क्या किया मया अत्र धर्म वेद से प्रमाणत्म स्वीकृत है या लक्ष्य ये बात किस लिए बोली जा रही है लक्ष्य के लिए बोली जा रही है वैशिष्ट को दिखाने के लिए मैं जो बता रहा हूँ इसमें नहीं। इसे इनका प्रतिपादन बनेगा नहीं भावता ने कि मतलब क्या अच्छा के अच्छा के नहीं ऐसा है देखिए ये कहता है आमना प्रामाण्यम ठीक है न मैं अत्र व्याख्यातव्य धर्मे वेद से प्रमाणत्व स्वीक्रिय थे मेरे द्वारा यहाँ पर आ, मेरे व्याख्या किए जाने वाले धर्म में वेद की प्रमाणता प्रमाणिकता को स्वीकार किया जाता है ठीक है ना वेदम लक्ष्यी कृत्या धर्मो व्याख्या से थे वेद को लक्ष्य बना करके धर्म की व्याख्या की जाती है सुनिए फिर कह रहे हैं यथ क्योंकि तदवचनात् ईश्वर वचनात् तद शब्द से ईश्वर वचनात् अर्थ लिया है ठीक है ना तो तदवचनाथ ईश्वर वचनात् ईश्वर से प्रवचना प्रवचनात् वेदा कल ईश्वर प्रवचनम् यहाँ ईश्वर प्रवचन अर्थ ले रहे हैं तद्वचन से और पहली व्याख्या में तद्वचन से धर्म प्रवचन अर्थ ले रहे हैं ऐसा अपने शास्त्र पहले वाले में धर्म प्रवचन शास्त्र खुद का है और यहाँ तद्वचन शब्द ईश्वर का है यहाँ तद्वचन से वेद वेद को लिया जा रहा है ईश्वर वचन को लिया जा रहा है यहाँ तदवचन से अपने शास्त्र को लिया जा रहा है दोनों में भिन्नता है ना केवल सूत्रार्थ में भिन्नता है तदवन शब्द में भिन्नता है इसलिए दो प्रकार की व्याख्या की है, तो है। हाँ। देखिए ये जो वैशिष्ट है ये तो भूमिका पहले वाली भूमिका के अनुसार है ये जो वाली जो पृष्ठभूमि है पहले वाली देखिए तद यहां दो, दो प्रकार की व्याख्या में तदवचन का ही भेद अलग अलग अर्थ किया है तद वचन का पहले वाले में धर्मशास्त्र लिया है वैशेषिक दर्शन को और यहाँ तदवचन से ईश्वर वचन को ले लिया है वेद को ये भिन्नता दिख रही है आपको तदवचन का ये तद वचन की तो बस इतना ही अंतर है दोनों सूत्रों के भाषण में लेकिन सूत्रों की भाषा में वैशिष्ट बताने के सूत्रों के में वैशिष्ट्य बताने के लिए नहीं बोल रहे वैशिष्ट्य किस चीज का बताना वैशिषिक दर्शन की वैशिष्टता बता रहे हैं धर्म दर्शन की वैशिष्टता बताना भाई देखिए उन शास्त्रों की अपेक्षा तो, तो वैशिष्ट धर्म है ना इसका क्या बता यही तो है ये जो धर्म हम बताना चाह रहे हैं पदार्थों का जो धर्म बताना चाह रहे हैं ये धर्म ना तो मनुस्मृति में बताया हुआ धर्म है ना मीमांसा में बताया व धर्म है उन दोनों से भिन्न धर्म है ये ये वैशिष्टता है भूमिका जो है भूमिका अलग अलग भाष्यों के वैशिष्टता के लिए नहीं है ये भूमिका ये भूमिका है धर्म की वैशिष्टता को बताने की भूमिका है हाँ जो भाष्य हाँ। वो, तो वो तो बताएंगे ना आगे पूरा ये शास्त्री वही बताएंगे तो ये जो ये लिए वो इस सूत्र के, के लिए भी है और आगे के लिए भी है इस सूत्र में बताए तो, तो दिया ना धर्म जो है हम धर्म को मान रहे ये धर्म उससे भिन्न है बस इतना बताया फिर वो धर्म क्या है आगे के सारा सूत्र जितने भी दर्शन है वो पूरा वो सूत्र है ये तो प्रतिज्ञा सूत्र है ये तदवना प्रामाण्यम ये प्रतिज्ञा सूत्र है जो ये पृष्ठभूमि तो कहात्र हाँ जी ये पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि और और फिर फिर तीसरे सूत्र की की जो व्याख्या व्याख्या ईश्वर उसके बाद एक हाँ जी तो तो बिल्कुल जोड़ ही नहीं सकते किसी प्रकार क्योंकि तो इस सूत्र के देखिये ये जो तीसरा सूत्र प्रारंभ जहां हुआ है वहां मनुस्मृति और पूर्व मीमांसा के अनुरूप धर्म हमारा नहीं है उनसे बिन्न धर्म कह करके तीसरे सूत्र की व्याख्या की है ठीक है प्रारंभ में अब इसी सूत्र की अलग संग अलग से व्याख्या करने के लिए पृष्ठभूमि वही पृष्ठभूमि दी है यहाँ पर जो दूसरा अथवा कह करके जो पृष्ठभूमि दी है मनुस्मृति और पूर्व मीमांसा से भिन्न धर्म की जो व्याख्या हम करना चाहते हैं वो धर्म की व्याख्या ये है बोल करके फिर वापस यहाँ पर दिया है सूत्र का पूरा, पूरा सूत्र हो गया अब चौथा सूत्र आया है उस सूत्र में भी उस बात को समझा रहे हैं इसमें कोई आपत्ति नहीं है तीनों का मतलब एक ही है अभी इस की में नहीं, बताया गया। नहीं बताएंगे वो तो प्रतिज्ञा सूत्र है केवल इतना प्रतिपादित किया हमारा जो धर्म है वो उनसे अलग है बस इतना ही बताना है क्योंकि सूत्री है तदवचना आमना ऐस्य प्रामान्य हम जो धर्म बताना चाह रहे हैं उसके पीछे वेद प्रमाण है बस इतना ही बता रहे हैं यहाँ पर वो धर्म को उसी सूत्र में सारा थोड़ा बताएंगे अगर उसी सूत्र में बताएंगे तो शास्त्र यही समाप्त हो जाएगा पूरा शास्त्र ही धर्म को बताने के लिए है केवल ये प्रतिज्ञा सूत्र है हाँ जी पृष्ठ संख्या तीन जी वाला सूत्र है जी तो ये वाला तो सूत्रि वचन से वेद का प्रमाण है और इसी को सिद्ध किया है कि वेद का प्रमाण कैसे है कि वो ईश्वरकृत है या नहीं है। उसी के लिए वेद का मंत्र देते लिया। लेकिन हमारा तो ये था कि हम वेद् की माध्यम से हम वैसे दर्शन का तो तो नहीं नहीं दिखाई भाष्य में, में ये केवल ये दिखाया उन्होंने क्योंकि तदवचन से ईश्वर वचन है ये लिया है तो ईश्वर वचन है तो ईश्वर ने धर्म के बारे में तो बताया है ईश्वर ने भी तो धर्म के बारे में बताया है वेद में बताया है तो यहां तदवचन से ईश्वर वचन सिद्ध करना था उस ईश्वर वचन को बताने के लिए यहां वेद का प्रमाण दिया है देखो वेद में भी ईश्वर कहता है ऐसा तो हाँ यही तो कह रहे ईश्वर वचन ईश्वर प्रवचनम जो कहा ना तो ये ईश्वर प्रवचन है तो ईश्वर प्रवचन ईश्वर प्रवचन करता है ये बात भी दिखाना चाहिए ना तो ये बात ये प्रमाण में प्रनूनम ब्रह्मनस्पति मंत्रम वदति उतम मंत्रम वदति मंत्र को कहता है तो प्रवचन करता है ईश्वर भी प्रवचन करता है बस इतना दिखाना था यहाँ पर हाँ जी कि कि आखिर जिस जो लेते हुए आए हैं हमको ले धर्म है उसका प्रतिपादन मेरे शास्त्र में है ऐसा वो प्रतिपादन दिखाने के लिए उन्होंने ये सूत्र दिए जी तो यहाँ पर अगर तब से अगर इंग्वर लेंगे उसमें दिक्कत नहीं है ठीक है ठीक है लेकिन उस को तो तो नहीं नहीं नहीं रहे हैं। ऐसा मतलब है की प्रमाण बहुत सारे नहीं दिया है बहुत सारे प्रमाण नहीं दिया है उदयवीर शास्त्री जी ने दिया है हिंदी में आप पढ़ेंगे ना उदयवीर शास्त्री जी ने बहुत सारे मंत्रों के वहाँ क्या कहते हैं उद्धरण दिया है यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ बहुत सारे मंत्र आए इन मंत्रों में पदार्थ विद्या की चर्चा की है ऐसा इन्होंने कम दिया इन्होंने केवल एक वाक वचन दिया है मनुस्मृतिकार ने बहुत सारे मंत्रों का वहां उद्धरण दिया है कि हाजी हाँ बहुत सारे बहुत सारे में तो पांच छे होंगे ना तो बहुत सारे मंत्रों का वहां पर उद्धरण दिया कि इन इन मंत्रों में ऐसा पदार्थ विद्या की चर्चा आई है हम करें, अर्थ तो केवल ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि ईश्वर प्रवचन करता है यानी ईश्वर उपदेश करता है पदार्थों के बारे में क्यूँकी तो अगर ये देखें ईश्वर वचनात् न्याय से से प्रामाण्य प्रामाण्य है है ईश्वर के वचन वेद का तो तो मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं ईश्वर ईश्वर वचनाद इश्वर प्रवचन शास्त्र तो हो गए ना मतलब वेद प्रवचन शास्त्र है ये बता दिया तो अब मैं जो धर्म की व्याख्या कर रहा हूँ उसमें वेद की प्रमाणता है क्योंकि वेद भी ईश्वर प्रवचन है ये कहना चाह रही वेद प्रवचन शास्त्र है ठीक है ना वेद प्रवचन शास्त्र है यानी धर्म प्रवचन शास्त्र है वेद तो धर्म प्रवचन शास्त्र वेद है तो मैं जो धर्म की चर्चा कर रहा हूँ उस धर्म में प्रामाणिकता है क्योंकि वेद भी यही बात कहना चाहता है, ये बात तो हाँ। पर ये से है। किस पंक्ति से अगर तो नहीं नहीं तो तो तो इस, इस पूरे पंक्ति को पढ़ेंगे ना वो आपको पकड़ में आएगा देखिए आमना प्रामाण्यम आमना की प्रामाणिकता मेरे द्वारा बताए हुए धर्म में वेद की प्रामाणिकता है ये जो भाष्य है भाष्य को देखिएगा मैं अत्र व्याख्यातव्य धर्मे वेदस्य से स्वीकृते मेरे द्वारा व्याख्या किए जाने वाले धर्म की धर्म में वेद की प्रमाणिकता है ठीक है वेदम् वेद कृत्या धर्मो व्याख्याते वेद को लक्ष्य रख करके वेद को सामने रख करके ही मैं धर्म की व्याख्या करना चाहता हूँ यतः क्योंकि तदवचनात् ईश्वरवचना ईश्वर से वेदा कह ईश्वर प्रवचन वेद जो है ईश्वर प्रवचन है वेद में भी ये बातें कही है जिस धर्म की मैं चर्चा कर रहा हूं वो बात वेद में भी कही है इसलिए मेरे बताए हुए धर्म की धर्म में वेद की प्रमाणिकता है ये कहना चाहते हैं ठीक है थीके? हाँ जी जो सूत्र हाँ जी आमनायस्य ईश्वर का मतलब ईश्वर ने धर्म का प्रवचन किया है ठीक है ना? तो अब आमनायस्य आमनाया प्रामाण्य वेद की मेरे वचन मेरे द्वारा बताए हुए धर्म में ये से ये, ये अर्थ कहाँ से आएगा ये अर्थ इसी से आएगा तो अर्थ आ करना है धर्म तो तो तो की चर्चा क्यों नहीं किया पहले दूसरे सूत्र में किया है ना दूसरे सूत्र की चर्चा भी आई पहले समझ लिया प्रतिज्ञा सूत्र है ना प्रतिज्ञा सूत्र में धर्म की बात कही है, जो धर्म जिस धर्म से अब, जिस धर्म से अभ्युदय और निश्चे की सिद्धि होती है वो धर्म है और वहां धर्म वहां से धर्म को यहाँ पर अध्ययार ले लो अध्यार लेकर के अब मेरे द्वारा प्रतिपाद्य जो धर्म है उस धर्म में वेद की प्रमाणिकता है ऐसा अध्ययर करना पड़ेगा आपको यहाँ पर दूसरे सूत्र में जो धर्म की बात कही है उस धर्म को यहाँ पर अध्यय लेंगे तब इसका अर्थ निकलेगा फिर जैसे इन्होंने वेद को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए मंत्र दिया ये मंत्र दिया है ईश्वर का ये ये वचन है प्रामाणिक। आप इस बात को नहीं पकड़ रहे हैं ना बार बार उन्हीं वाली बात को आप दो ये मंत्र किस लिए दिया गया वेद की करने के लिए? नहीं, वे, वेद की की पुष्टि पुष्टि करने करने के के लिए लिए नहीं तो दिया है वेद प्रवचन शास्त्र है इसकी पुष्टि के लिए दिया है हाँ। पुष्टि के यात्र मिलता है लेकिन मेरा वैशिष्ट्य दर्शन ये रहा, वेर भी ये है है भी तो मैं यही तो पहले आपको उनके उत्तर में दिया है इन्होंने इनको और भी मंत्र देना चाहिए था जहाँ पर पदार्थ विद्या को बताने वाले मंत्र हैं ठीक है ना वो अगर देते तो ये समस्या नहीं आती हाँ इन्होंने नहीं, नहीं दिया केवल इतना दिखा है की मंत्र कहता है अब ये मंत्र क्या कहता है मंत्र बहुत कुछ कहता है वैसे तो ये प्रमाण है ऐसा नहीं की प्रमाण नहीं है इस बात को भी समझ लेना क्योंकि मंत्रम वदती, मंत्र कहता है क्या कहता है वो अंतर नहीं थे बहुत कुछ कहता है मंत्र ठीक है ना मंत्र तो बहुत कुछ कहता है बस इतना ही दिया इन्होंने प्रमाण तो दिया है लेकिन और भी इसके साथ में इसको व्याख्या करने वाले और कुछ मंत्र देते हैं तो और अच्छा होता ठीक है हाँ जी जो हम्म हाँ जी हाँ जी ठीक है आज आप कुछ कहना चाह रहे हैं हम तो जी इसका जीव ऐसा क्या तो, तो आमना वेद का वचन होने से जो मैं व्याख्या कर हाँ जी पहले सूत्र में इसी तरह अर्थ ले सकते हैं दुण दुण दुण दुण जी। हाँ जी तो सस्ती है किया है, किया है मेरे द्वारा बताए गए धर्म में धर्म की व्याख्या में वेद की प्रामाणिकता है ऐसा अर्थ किया है वो एक ही बात है इस तरह भी कह सकते हैं जो आप कह रहे हो उस तरह भी कह सकते हैं जिस तरह समझना है आप उस तरह समझ सकते हैं कोई जरूरी नहीं है कि इन्होंने लूट में किया है तो लूट में ही लेना है जो आप कह रहे हैं वैसा भी अर्थ ले सकते जो धर्म में कहना चाह रहा हूं वो धर्म के पीछे वेद प्रमाण है ऐसा भी कह सकते हैं ठीक है हाँ जी जी हाँ जी हाँ जी ये भी प्रसंग में लिखा गया हो किसी भी प्रसंग का मतलब पंथा जोड़ दियो ऐसा था। है पहले इस बात को समझ लीजिएगा नान्यांथा विद्यती क्या कहता है नहीं है किसके लिए मुक्ति के लिए मुक्ति मोक्ष के लिए ठीक है ना अब कोई पाखंड पे फे फैला रहा है ठीक है ना और पाखंड उचित नहीं है पाखंड को समझना चाहिए ऐसा ऐसा कह कहकर किसने एक लेख लिखा है लिखे वो लेख लिखता है उस, उसने कहे वेद को मानना चाहिए ऋषियों को मानना चाहिए प्रमाणों के माध्यम से चलना चाहिए व्यक्ति को हर कोई कुछ भी कहे है उसको नहीं मानना चाहिए प्रमाण तर्क के माध्यम से उसको मान करके चलना चाहिए ऐसा सारा बोल करके अंत में नान्या पंथा विद्यती अयनाय लिखा है ठीक है ठीक है हम इस इस जगह तो मान लेंगे हाँ। आपने बोला था इन्होंने पूछा है भी बोले कि कहीं कही भी भी लिख लिख कही पर का मतलब कोई इसी तरह का प्रसंग जहाँ जहाँ होंगे लिख सकते हैं उसमे आपत्ति क्या है आपत्ति ये आएगी की और भी कोई मार्ग तो हो ही सकता है जैसे मार्ग ये हो सकता है की वो इतना हो कि संसार को तो देखते हो हो जाए? शास्त्रों का करने की जैसे स्वामी सत्यपति जी अच्छा, ने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया शास्त्रों को पढ़ना चाहिए जो कह रहे है ना ये और उसमे नान्य पंथ जो कहा वो लिख सकते क्यूँकी पढ़ने का मतलब केवल पुस्तक लेकर के पढ़ना नहीं होता है हाँ ये समझ लेना पढ़ने का मतलब है उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहे वो शास्त्र से प्राप्त किया हो और देख करके प्राप्त किया लेकिन पढ़ना दोनों है हाँ सांगो पंग बोलो कोई बोला बोला कोई आपत्ति नहीं है हाँ अध्ययन के, के लिए बोला है मैं भी उस बात को स्वीकार कर रहा हूँ क्योंकि आपको ज्ञान होना अनिवार्य है आप किसी पुस्तक से ले लो या केवल देख करके ले लो दोनों में जगह पढ़ ही रहा है व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति कर रहा है ना एक पुस्तक से प्राप्त कर रहा है एक देख करके प्राप्त कर रहा है मुख्य बात आपको ज्ञान प्राप्त करना है जी प्राप्त करना है अर्थात वहाँ ये बोला है की सांगो पांगो का अध्ययन करना अनिवार्य है इसके बगैर विद्यते विद्युत अध्ययन करना जरूरी नहीं है और चीजों से भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है जैसे देख देख करके भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं क्या क्या समाज भी है देखिए दूसरा मार्ग भी है का मतलब ये यहाँ वो ये नहीं कहना चाहते हैं दूसरा मार्ग का मतलब ये है कि बिना जान के भी मुक्ति होती है ये है दूसरा मार्ग आ, ये समझ लेना मैंने आपने बोला नहीं है लेकिन आपका अभिप्राय यही निकल रहा है जी। मेरा अभिप्राय का अध्ययन करना अनिवार्य है अध्ययन बोला है ज्ञान प्राप्त करना अध्ययन का मतलब है जानना है उनका जो उद्देश्य यह नहीं है ताकि ये पुस्तक से ही पढ़ना चाहिए ऐसा वो कहना चाहते हैं क्या अगर वो कहना चाहते हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है क्योंकि केवल हम लोग शब्दों को पकड़ करके जब ले चलते हैं ना उसमें बहुत सारी समस्या आती है केवल पुस्तक नहीं है वहां पर पुस्तक वहां अध्ययन करने का मतलब है केवल पुस्तक पढ़ना ही नहीं है पुस्तक पढ़ना भी है मैं उसका निषेध नहीं कर रहा भी है लेकिन वह पुस्तक ही नहीं पढ़ता है वैसे ज्ञान उसको प्राप्त हो गया पकड़ में आ रहा है तो है तो ज्ञान को प्राप्ति की है ना उसने भी विद्या पढ़ी है विद्या अध्ययन किया उसने बस देखकर के अध्ययन किया है मतलब अध्ययन करना जरूरी है चाहे आप पुस्तक से करो या सीधा देखकर के पढ़ो क्योंकि श्रव्य काव्य भी है और दृश्य काव्य भी है हाँ जी मंत्र के तो अनुकूल नहीं, तो नहीं, नहीं लिख सकते मैं कब मान रहा हूँ वो भी ऐसे ही मानते हैं संस्कृत का, लिख लिख का वाक्य लिख दिया नहीं वो जो पता तो दिया जा रहा है वो उस पंक्ति के लिए दिया जा रहा है पंक्ति का पता किस लिए दिया जा रहा है क्योंकि वेद भी यही कहे था की कोई रास्ता नहीं है हाँ। एक एक दूसरा उदाहरण हाँ। ले लेते हैं जैसे मान लीजिए कभी दौड़ने की प्रतियोगिता हो रही है और लगभग 20-25 दिन बाकी है पहले तो लापरवाही कर दी कहीदेगा अब तो मेहनत करो जबरदस्त क्यों पंद्रह तो वहाँ समय में अब आपत्ति क्या है मैं ये सो क्योंकि सुनिए सुनिए पहले जी क्योंकि मेहनत किए बिना जीत नहीं सकते और कोई रास्ता नहीं है देखिए सिद्धांत को देखिएगा सिद्धांत क्या कहता है सिद्धांत ये कहता है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए ये सिद्धांत है ठीक है ना तो अब जीतने के लिए आपको मेहनत करना चाहिए बस केवल मेहनत को कह रहा है व्यक्ति का ईश्वर देखिये ईश्वर की प्राप्ति का विषय नहीं है लेकिन जब व्यक्ति लोक में किसी कार्य को जीतता है तो वो जीतना भी ईश्वर प्राप्ति के लिए भले वो अपना लक्ष्य नहीं बनाया गया लोक में जो जो उचित काम किए जाते हैं वो सब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए है सुनिए पहले आप सुनिए ना पहले पहले सुनिए ये अलग बात है आपने लक्ष्य नहीं बनाया अलग बात है क्योंकि लोक में रह, रह करके जो भी उचित काम किए जाते हैं क्यों किए जाते हैं अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए किए जाते हैं ये अलग बात है आप उस लक्ष्य को नहीं समझ पा रहे हैं। आपने उसको लक्ष्य नहीं, नहीं बनाया लेकिन कर तो उचित ही रह रहा है ना और उचित कर्म ही ईश्वर को प्राप्त करने के लिए है हम लोक में रहे भी इसीलिए क्योंकि ईश्वर प्राप्त करने के लिए आप नहीं जानते हैं आपको समझ नहीं है यह हो सकता है लेकिन वास्तव में आपने जन्म लिया ही इसीलिए कि मुक्ति को पाने के लिए नहीं तो आपके जन्म लेने का मत मतलब ही नहीं है ऐसे लोक में जो भी उचित कर्म कर रहे हैं वो सारे उचित कर्म मुक्ति को पाने के लिए ही है पर उन उन कर्मों को मुक्ति को ध्यान में रख करके नहीं, कर तो नहीं कर रहे तो मुक्ति को फिर वही बात है क्योंकि ऐसा है वो उचित है ना तो दे सकते हैं और वो, ना थे थे। <laughs> वो ऐसा नहीं लिखेंगे <laughs> वो ऐसा लिखते ही नहीं है <laughs> वो ऐसा बिल्कुल नहीं लिखते वो दूसरे लिखते हैं ऐसी चीजों के लिए वो दूसरे जो नीति के श्लोक आदि है ना वो ऐसा लिखते हैं मतलब प्रसंग के अनुसार ही वो लिखते हैं वो जो अंतिम वाक्य जो लिखते है ना अभी अभी एक लेख आया है आ, बहुत अच्छा अभी नहीं वो नहीं आ, अभी एक एक वैदिक इतना अवैदिक क्यों ऐसे एक बहुत अच्छा उन्होंने संपादक की लिखा है अभी अगस्त द्वितीय में आएगा वेद प्रताप वैदिक एक व्यक्ति हैं पत्रकार हैं तो आ, बहुत चर्चा का विषय रहे है अभी मतलब उसके ऊपर बहुत सारा आक्षेप किया है कांग्रेस ने तो उसके ऊपर उन्होंने संपादक लिखा है अगस्त द्वितीय के लिए भी ठीक है तो वहां पर उन्होंने अंत में एक श्लोक दिया है ठीक है ना तो उसके प्रसंग के अनुसार ही देते हैं वो और वो वो जिस जिस तरह का वो श्लोक देते हैं उस प्रसंग के अनु, अनुरूप ही बैठ जाता है वो वो हर जगह अन्य पद लिखते है। ने, और ने, ने देखिए ऐसा हर जगह नहीं दिया जा सकता आप इसको इतना रिजिट होकर कि क्यों ले रहे हो सब जगह के लिए ऐसा लिया जा सकता है देखिये वो अगर उसके अनुरूप है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है प्रश्न ये है क्या उसके अनुरूप है या नहीं है वो हर जगह ऐसा प्रयोग करते हैं इसका यह मतलब नहीं है वो प्रस उस, उसके अनुरूप वो बैठता है तो ठीक है कह सकता है वो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि प्रसंग ना हो तो भी दे, दे दिया जाए नाम्य पंथा विद्यतिया एनाय यह मैं नहीं कहना चाहता हूँ ना वो कहना चाहते हैं जहाँ उसके अनुरूप बनता है तो वो दे सकते हैं और मैं भी खुद नाम्य पंथा विद्युतिया एना धा का प्रयोग बहुत करता हूँ लेकिन वहाँ उसके अनुरूप ही करता हूँ मैं हर जगह नहीं लागू करता हूँ मैं ये, मैं ये, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है मेरे को भी सभा में जाना है नान्य पंथ ऐसा में थोड़ा क्या अर्जय थोड़ा ये इसका प्रयोग करूंगा वो तो उसके अनुरूप ही प्रयोग करूंगा अगर कोई ऐसा करता भी है वो तो फिर वो गलत माना जाएगा चले हम देखिए आपकी शंका समाधान में सारा समय निकल गया अब सूत्र देखिएगा बोलिए धर्म विशेष प्रसूता द्रव्य गुण कर्म साम विशेष समवाया वैधर्म्यासम य पदार्थ पदार्थ पदार्थपवाच्या द्रव्यादि नाम जो द्रव्य आदि आदि से कर्मादि तो द्रव्यादि नाम षणाम जो कि छह पदार्थ हैं जो कि पदार्थ पद से कहे जाने वाले हैं इनका अन्य ही सह दूसरों के साथ में समान धर्मत्व तुल्य धर्मत्व समान धर्म से यानी तुल्य धर्म के से तथा विरुद्ध धर्मत्व विरुद्ध धर्म से अन्योन्य धर्म अन्योन्य व्यावर्तक धर्मत्वेन एक दूसरे के विरुद्ध धर्म के द्वारा नैजिक गुणवत्व अपने निज गुण के द्वारा आत्मनी प्रकटी प्रकटीभूत धर्म विशेषात आत्मा में प्रकट होने वाले विशेष धर्म से यानी तत्वज्ञान आत्मा में प्रकट होने वाला उत्पन्न होने वाला जो विशेष धर्म है उस धर्म से वो विशेष धर्म क्या है तत्वज्ञान तत्वज्ञान से यानी आत्मा में प्रकट होने वाला या आत्मा में उत्पन्न होने वाला जो तत्वज्ञान ज्ञान है उस तत्वज्ञान से तत्वज्ञान आख्या उसी तत्व को तत्वज्ञान कोई को तत्वज्ञान से ही अर्थात धर्म विशेष प्रसूतात् धर्म का विशेष धर्म जो उत्पन्न हुआ है उससे तत्व ज्ञान तत्वज्ञान में व आत्मनि प्रकटी भूतो विशेष धर्म आत्मनि आत्मा में तत्वज्ञान ही प्रकट होता है वही धर्म विशेष कहलाता है विशेष धर्म हाजी एक ही बात है धर्म विशेष कहो विशेष धर्म कहो क्या लगे? विशेष अलग धर्म, धर्म विशेष पूरा यह लगे कि विशेष को बताया जा रहा है धर्म को बताया चलिए प्रकटी बोतो धर्म विशेष उत्पन्न होने वाला प्रकट होने वाला जो धर्म विशेष है और वह धर्म विशेष अयिकम अय्यकम आमुष्मिक धर्माभ्याम इस जन्म में और परज जन्म में जो धर्म जिसको कहा गया है उन धर्मों से अर्थात वर्णाश्रम कर्मकांड रूपाभ्याम वर्णाश्रम रूपी धर्म और कर्मकांड रूपी धर्म इन दोनों धर्मों से जो कि स्मृति शास्त्र मीमांसा दर्शन प्रतिपादिताभ्याम उन दोनों शास्त्रों में प्रतिपादित धर्म से विशिष्ट भिन्न विशिष्ट है भिन्न है य इस कारण से तस्मात उस विशिष्ट धर्म से निश्रेसम कल्याणम परमकल परम कल्याण मोक्षो भवत शेष है तो उस विशिष्ट धर्म से यानी तत्वज्ञान से नितांत निश्रेष की प्राप्ति होती है जो कल्याण करने वाला है जो कि परम कल्याण करने वाला है और मोक्ष है वो उसकी प्राप्ति होती है ठीक है ये केवल बहुत सारे शब्दों का ये प्रयोग करते हैं पर्यायवाची शब्दों का तो पर्यायवाची शब्दों में उलझना नहीं है उनका यही मतलब होता है केवल ये दो पंक्ति में तीन पंक्ति में इसका भाष्य पूरा कर सकते थे केवल यह पर्यायवाची शब्दों को देकर के बड़ा कर दिया है स्वामी दयानंद भी ऐसे पर्याय शब्द देते हैं तो उसके आधार पर यह भी पर्यायवाची शब्द देकर के इसको खोलाया और कुछ नहीं है हाँ जी जगह तो हैं करते मंत्र से छोटा हाँ होता है वो तो, तो, तो, तो वक्ता के ऊपर निर्भर करता है जहाँ उनको लगता है इसका खोलने की आवश्यकता नहीं वो छोटा करके उसको बता दिया उत्पन्न होने से प्रसूत का मतलब उत्पन्न होने से विशेष धर्म उत्पन्न होने से यानी तत्वज्ञान सूत्रार्थ लिख लीजिएगा द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय हिच्छे पदार्थ लिख लीजिएगा द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय इन छह पदार्थों के इन छह पदार्थों के सामान्य धर्मों सामान्य धर्मों और विशेष धर्मों को सामान्य धर्मों और विशेष धर्मों को जान लेने से जान लेने से आत्मा में उत्पन्न होने वाला तत्वज्ञान से या आत्मा में उत्पन्न होने वाला तत्वज्ञान नामक आत्मा में उत्पन्न होने वाला तत्वज्ञान नामक धर्म विशेष से हाँ तत्वज्ञान नामक धर्म विशेष से निश्रेष होता है या मोक्ष होता है हाँ जी मोक्ष होता है या निश्रेष होता है ठीक है अगर सूत्र से आप देखेंगे ना द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थान ये छह पदार्थ गिनाये इन पदार्थों के साध्यर्म्य और वैधर्म्य से इन पदार्थों के साध्यर्म्य और वैधर्म्य से धर्म विशेष जो उत्पन्न होता है तो धर्म उत्पन्न धर्म विशेष तत्वज्ञान से निश्चय हम निश्येस की प्राप्ति होती है ठीक है आगे चलिए हाँ जी वो आएगा सब में, केवल यहाँ ये सब प्रतिज्ञा सूत्र ये सब तत्र त्रटसु पदार्थेशु क्रमानुरोधे द्रव्यानि द्रव्याणी तत्र त्रटसु पदार्थेशु उन छ पदार्थों में क्रम के अनुसार द्रव्यानि सबसे पहले द्रव्य को लेकर के उद्देश्य उपदेश किया जाता है या उनका कथन किया जाता है उनका नाम बताया जाता है पृथ्वी आपह तेजो वायु आकाशम कालो दिग आत्मा मना इति द्रव्यानि। ये नौ प्रकार के द्रव्य होते हैं पृथ्वी आपह अग्नि वायु आकाशा काला दिख अर्थात दिशा आत्मा मना द्रव्या ये नौ प्रकार के द्रव्य होते हैं बस हो गया सूत्रार्थ भी साथ में हो गया गुणा उच्यन्ते इसके आगे गुण कहे जाते हैं द्रव्य के बाद क्रम है गुण हाँ जी ये जो की जी ये हाँ जी दोनों आवश्यक है भी दोनों में एक वो तो भी आवश्यक है इसलिए बाकी द्रव्यों को लिया जाए ना अगर केवल दोनों आवश्यक है तो सब नहीं आएंगे उसमें हाँ जी गुना उच्चनते गुण कहे जाते हैं बोलिए रूप रस गंध स्पर्शाह संख्या परिमाणानी पृथकम संयोग विभागौ परत्वे, बुद्ध युखे इच्छा देश प्रयत्ष गुणा ये गुण गिनाए गए हैं ठीक है ये याद करने वाले हैं आप सबको याद करना है एक तो द्रव्य कितने होते हैं ये याद करने होता है गुणों को भी याद करना होता है ये सब याद करने वाली याद करने वाले सूत्र हैं हाँ जी तो कह रहे हैं रूप रस गंधस्पर्शा रूप रस गंधस्पर्शा यहाँ शब्द को नहीं ग्रहण किया है देखिए शब्द भी गुण है आ, वो उसको यहाँ पर नहीं लिया है वो बताएंगे अभी इंद्रिय प्रत्यक्षत्वे रूपगुणस्य प्राधान्यम प्रत्यक्ष शब्दे साक्षात अक्षशब्द से नेत्रेन्द्रियवाचिवाद ये हेतु दे रहे हैं कि सूत्र में सबसे पहले रूप क्यों पड़ा है ये क्रम बिल्कुल उल्टा है रूप के बाद रस रस के बाद गंध उसके बाद स्पर्श दिया है या तो क्रम ऐसे देते स्पर्श रूप रस गंध ऐसा देते अथवा गंध रस रूप स्पर्श ऐसा देते ऐसा बिल्कुल नहीं दिया ना उल्टे से लिया ना सीधे से दिया ये अलग ही प्रकार का क्रम दिया यहाँ पर तो ये क्रम ऐसा क्यों रखा है उसका ये अपने ढंग से तर्क दे रहे वो कहते द्रव्यानं द्रव्यान इंद्रियों से द्रव्यों का प्रत्यक्ष करने में रूपगुण से रूपगुण की मुख्यता है जब हम प्रत्यक्ष करते हैं ना पदार्थों का उसमें रूपगुण की मुख्यता है उसको सबसे ज्यादा हम लोग प्रयोग करते हैं प्रत्यक्ष का मतलब है रूप गुण को ही लेकर के चलते हम लोग उसकी सबसे अधिक मुख्यता है लोक में यही प्रसिद्ध है और प्रत्यक्ष शब्द है जहां प्रत्यक्ष शब्द है उस प्रत्यक्ष शब्द में भी साक्षात अक्ष शब्द आया है अक्षम अक्षम प्रति प्रत्यक्षम ये दर्शन में व्याख्या किए ना तो प्रत्यक्ष शब्द में भी अक्ष शब्द है आंक शब्द है तो उस शब्द के अक्ष शब्दस्य से नेत्रेन्द्रिय अक्ष शब्द नेत्रेन्द्रीय का वाची होने से नेत्रेन्द्रीय को बताने वाला होने से नेत्रेन्द्रियुण और नेत्रेन्द्रीय ग्राह्य जो है रूपगुण है नेत्रेन्द्रीय से रूपगुण गृहित होता है तस्मात, इसी कारण से प्रथम रूपगुण उपात्ता सबसे पहले रूपगुण को ग्रहण किया है हाँ जी वह तो इंद्रिय मात्र, मात्र का दिया है ठीक तो है नहीं अक्ष शब्द इंद्र नेत्रीय वाची भी है हाँ, इसलिए ले रहे इंद्रिय वाची भी है और नेत्रेंद्रिय वाची भी है फिर देखिए आप इस बात को पहले समझने का प्रयत्न करें। आप खुद मान रहे हो नेत्र वाची भी है और इंद्रिय वाची भी है फिर यहाँ नेत्री क्यों ले रहे है? ये क्यों कहते हो क्योंकि दिया है ना कि हाँ। मतलब रूप पहले क्यों बढ़ा क्योंकि हाँ तो वो वो ठीक है ना तो क्योंकि देखिए उस वक्ता का अभिप्राय को समझो वक्ता ने अक्ष शब्द का नेत्रेंद्रीय ग्रहण किया है इसलिए यहां पर आ, अक्षब्द से नेत्रेंद्री को लिया जा रहा है इसमें आप समस्या हो तो आप बताओ बोलो मना <laughs> किया क्या सभी इंद्रियों के लिए भी आता है और नेत्रेंद्रीय के लिए भी आता है जब नेत्रेंद्रीय के लिए भी आता है तो अब उसने नेत्रेंद्रीय अर्थ लिया तो इसमें क्या आपत्ति आ रही है आपको कौन बराबर है सभी नहीं नहीं। इंद्रियां भी, का का है। आ? भी, है। भी है, आ? और बाकी इंद्रिया भी है और जब नेत्र नेत्रेंद्र भी है और वक्ता नेत्र नेत्रेंद्रीय को लेना चाह रहा है इसमें कोई दिक्कत आ रही है कौन सा ये तो नहीं बन रहा है नेत्रेंद्रीय वाची है तो इसलिए पढ़ा इसमें दिक्कत क्या रही है आ जी। वो या उसका नहीं। हाँ जींद्रिया हाँ? तो है तो एक कोई सा भी ले सकते हैं इंद्रिय ले हैं लेकिन वही हाँ, तो, तो मैं कहना चाह रहा हूँ वो तो मैं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि अक्षशब्द नेत्रेंद्रीय वाची भी है और जब उसकी वा, नेत्र वाची होने के कारण से यहां अक्ष शब्द से नेत्री को लेना चाह रहे हैं क्योंकि सूत्रकार ने भी रूप शब्द पहले पढ़ा है तो उसके साथ संगति भी तो दिखाना है ना इसलिए ऐसा अर्थ किया है वो पकड़ में शब्दार्थ हो गया इंद्र इंद्रिय द्रव्यान प्रत्यक्षित प्रत्यक्ष इंद्रियों से द्रव्यों के प्रत्यक्ष करने में रूप गुण की प्रधानता है प्रत्यक्ष शब्द में भी साक्षात अक्ष शब्द जो पड़ा है इस अक्ष शब्द का नेत्रेन्द्रीय वाची होने से से ग्रहण होने वाला रूप गुण होता है रूप ग्राह्यो रूपगुणा नेत्रेन्द्रीय ग्राह्य रूप गुण होता है तस्मात इसी कारण से सूत्रकार ने प्रथम पहले रूप गुण को उपातः ग्रहण किया है रससे चंधापेक्ष मुख्यत्व अब दूसरा गुण जो ले रहे हैं रस को रसना जो रो रसेंद्रसनांद्रेस रसा गंधापेक्षा मुख्यत्व रस रसस्य रस जो है गंध की अपेक्षा से मुख्य है हाँ जी क्योंकि सबसे ज्यादा व्यक्ति रस में प्रवृत्त होता है गंध में उतना अधिक प्रवृत्त नहीं होता है अब देखेंगे ना जैसे नेत्र रूप में जितना प्रवृत्त होता है उस वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है रूप का ये तो बता दिया वो प्रसंग पूरा हो गया अब बाकी रहे हैं हमारे सामने रस गंध और स्पर्श ठीक है ना तो सबसे ज्यादा व्यक्ति प्रयोग में लाता है रस को क्या ऐसे स्कूल में जाना होता है नाश्ता छोड़ हाँ हाँ आ, ऐसा क्या कहना चाहते हैं तो आप केवल एक ही उदाहरण दे रहे हो ना बच्चे ऐसा करते हैं इतने मात्र समझ में नहीं पूरा सबको पूरे मनुष्यों को ध्यान में रख करके देखिएगा ना सभी मनुष्यों को ध्यान में रखिए आज व्यक्ति सबसे ज्यादा अधिक रस में फंसा हुआ है इसलिए महर्षि वेद व्यास ने उदाहरण जब दिया है ना वैराग्य के ना होने के पीछे दो कारण बताए विशेष कारण ठीक है वहाँ एक है अन्नापानम अन्ना, पानम। अन्ना पानम वो रस का द्योतक है रस में आदमी फंसा हुआ है अन्नपानम जो कहा ना वहाँ पर क्योंकि जीव जो है ना बहुत व्यक्ति को बांध करके रखता है रस के कारण से जीवा के कारण से व्यक्ति वैरागी की ओर नहीं बढ़ पा रहा है उसको वैराग्य इसलिए नहीं हो रहा है वो किसी न किसी दृष्टि से रस में फंसा हुआ होता है तो रस बहुत ज्यादा मुख्य है गंद की अपेक्षा ये कहना चाहते हैं ये अपना तर्क दे रहे ठीक है।, है ना कुछ तो दिखाना है ना इन्होंने क्योंकि रस को पहले पढ़ा है तो कुछ तो दिखाना है अब एक तर्क दिया है अब इस तर्क का खंडन आप करिएगा इस तर्क का खंडन आप करिएगा तो हम मान ले इसका खंडन करके फिर आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ रस क्यों दिया है सबसे पहले ठीक है ना जब तक आप कोई दूसरा तर्क नहीं लाते हो तब तक इस तर्क को मानकर के चलना होगा और यह भी समझना है कि तर्क खंडित होता है आपने पढ़ा ही है क्योंकि तर्क प्रमाण तो होता नहीं है तो तर्क को कोई भी खंडित कर सकता है लेकिन उससे सशक्त तर्क होना चाहिए तो इन्होंने सशक्त तर्क तो दिया ही है ना हाँ तो ठीक है आप जब लाएंगे तो तब समझ लेंगे ना तो यह कह रहे हैं गंध की अपेक्षा से रस की मुख्यता है तस्मात रस ततः पूर्व गृहीता पूर्व उस गंध से पहले रसगुणा रसगुण को लिया है स्पष्ट रसगुना भूतेषु आकाश से परीक्षणीय पठिता ठीक है ना एक अपना तर्क दिया है उन्होंने शब्द के लिए भूतेश अव्यक्त पंचमा भूतों में आकाश जो है अव्यक्त होने से ठीक है ना दिखाई नहीं देता है अव्यक्त है और तदगुण से अनुमेयत्व और उसका गुण भी अनुमे अनुमेय है अनुमान से जाना जाता है शब्द को लेकर कह रहे हैं और परीक्षणी यत्वाचा विशेष बात है कि उसकी परीक्षा भी की जाती है शब्द की शब्द की परीक्षा बहुत विस्तृत है न्याय दर्शन में भी आपने पढ़ा है बहुत हो गया। इसको हाँ जी इसलिए शब्द परीक्षणीय भी है अनुमान से जानने योग्य है और वो आकाश का गुण है और आकाश अव्यक्त है इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सो अत्र ना पठिता उसको यहाँ पर नहीं पढ़ा है हाँ तो जानने योग्य है विशेष है तो उसके लिए विशेष परीक्षा करके बताएंगे यही तो कहना चाह रहे अव्यक्त का मतलब है प्रकट नहीं है प्रत्यक्ष नहीं है मतलब प्रत्यक्ष नहीं है जैसे और प्रत्यक्ष होते हैं वैसा प्रत्यक्ष नहीं होता है हाँ तो ये मान लीजिएगा उसमें रूप है नहीं है तो कहां से दिखाई देगा अव्यक्त और व्यक्त दो शब्दों का प्रयोग होता है प्रकट और अप्रकट तो अप्रकट रूप में है दिखाई नहीं देता है रूप नहीं है मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं अप्रकट रूप अभी प्रकट नहीं है अभी वर्तमान में प्रकट नहीं है होता तो है ना हाँ जी तो प्रकट रूप नहीं है ना प्रकट रूप रूप नहीं लेकिन क्या इसको है नहीं कहते ये मत समझ लीजिए अब सत्वरस्तम में रूप गुण है या नहीं है इससे ये नहीं कह सकते वो प्रकट उसमें रूप गुण वाला है क्योंकि वो तो सूक्ष्म पदार्थ है सूक्ष्म पदार्थों में सारे गुण है ये सब ये सब सत्वरस्तम में है वो कारण रूप में है ना कारण की बात ही नहीं है कार्य की बात हो रही है ठीक है हाँ जी यहां तक हो गया शब्द गुण को इसलिए यहाँ पर नहीं ग्रहण किया है परीक्षा करने योग्य है ना शब्द की परीक्षा की जाती है हाँ परीक्षा नहीं है शब्द की परीक्षा भी की जाती है ना शब्द को लेकर के परीक्षा करते हैं ना ये शब्द नित्य है अनित्य है कैसा है, है। देखिए जिस रूप में शब्द को लेकर के बात चली जा, चलाई जाती है उस रूप में बाकीों को नहीं चलाया जाता क्योंकि वो प्रसिद्ध है सब सर्व ज्ञात है ठीक है इस दृष्टि कौन से एक तर्क दिया है भाई शब्द गुण को यहाँ वैसे तो बहुत सारे गुणों को नहीं पढ़ा यहाँ पर यहाँ तो 24 गुणों 17 गुणों को ही पढ़ा है बाकी सात गुण ऐसे हैं जिनको पढ़ा ही नहीं है उनको भी पढ़ सकते थे पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा ठीक है ना उनमें शब्द भी है कोई ना कोई कारण है ना उसको ना पढ़ने के पीछे तो इन्होंने एक कारण बताया एक तर्क से बताया एक तर्क दिया है जो बचे बचे आगे आएंगे वो आ, सूत्रों में नहीं आएगा वो वो अलग से हमको ग्रहण करना पड़ेगा चकार से ग्रहण करेंगे उन सबको हाँ जी वैसे तो कहीं ना कहीं उस आएंगे लेकिन सूत्र के रूप में नहीं आएंगे आगे देख्या संक्या संख्या में बहुवचन दिया है तो एकाधिकाह परार्धांता एक से लेकर के परार्ध तक परार्ध कहते हैं असंख्य परार्ध हाँ परार्ध, परार्ध। संख्या जो है ना असंख्य है ना एक से लेकर के आप गणना करते जाइएगा उसकी सीमा नहीं है असंख्य संख्या है ये कहना चाह रहे एकाधिका एक से लेकर के परार्धांता परार्ध तक यानी असंख्य तक संख्या ये सब गुण कहलाते हैं परिमाणानी परिमाणानी भी बहुवचन में आया है तो इयत्ता करना करानी इयत्ता को बताने वाले इतना है उतना है इस तरह का ये परिमाण को बताता है बहुविदानी, बहुविदानी अलग अलग प्रकार के हैं परिमाण। मान मान के ज्ञान वाले हैं नाप नापतोल के ज्ञान को कराने वाले हैं मान का मतलब नाप-तोल, नाप नापतोल को बताने वाले हैं ये सब परिमान कहलाते हैं अलग अलग परिमाण होते हैं ना नापतोल को बताने वाले शेर के और पलाना है आड़ है शेर ऐसे पुराने में बहुत सारे नापतोल थे परिमाण के अगला पृथकत्वम संयोग विभाग हो स्वतः पृथक भाव पृथकम जो स्वतः अपने आप अलग है उसको पृथक तो कहते हैं पहले है। हाँ पहले से अलग है पृथक है मतलब स्वतः स्वभाव से अलग ही है वो तो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है ये इसका मतलब है जी? हाजी नहीं एकत्व नहीं पृथकत्व तो है जैसे मैं आत्मा हूं मैं स्वभाव से अलग हूं आपसे आपसे जुड़ा हुआ थोड़ा हूं एक होता है संयुक्त तो होता है एक होता है विभाग को प्राप्त तो होता है तो प्रत्येक पदार्थ स्वतः अपने आप में पृथक है दूसरे से इसको कहते हैं पृथकत्व जैसे ईश्वर में पृथक गुण है मुझ में पृथक गुण है ऐसा हाँ जी हाँ एकत्व भी गुण कह सकते हैं तो वो तो तो संख्या के अंदर जाएगा हाँ जी पृथक अलग है और एकत्व अलग है तो स्वतः पृथक भाव पृथक जो स्वभाव से पृथक है उसको पृथक पृथक कहते हैं संयोग संयोग किसको कहते हैं संगति ही है संयोगा किसी के साथ जुड़ना यह संयोग कहलाता है विभागा वियोगा निक्रिया ऐसा नहीं होता है संयोग एक गुण है क्योंकि क्रिया से संयोग उत्पन्न होता है कर्म से संयोग उत्पन्न होता है संयोग और विभाग जो है ये उत्पन्न होते हैं क्रियाओं से कर्म से कर्म के बिना संयोग होता ही नहीं क्रिया के बिना संयोग होता ही नहीं संयोग तो परिणाम है उस क्रिया का मैं आपसे जुड़ूंगा बिना कर्म के नहीं कैसे जुड़ूंगा कर्म से संयोग उत्पन्न हो रहा है आपसे जो जुड़ना बन रहा है ना वो कर्म के कारण से बन रहा है तो कर्म जो है संयोग को उत्पन्न करता है ऐसा हाँ जी वो जब आ, आगे समझ लेंगे आपको आएगा उदाहरणों में हाँ जी यहां पर कहा जा रहा है संयोग किसको कहते हैं संगति ही संयोग जो जुड़ता है उसको संयोग कहते हैं विभागो वियोगा विभाग का मतलब है अलग होना वियोग को विभाग कहते हैं परत्वा परत्वे परत्वा परत्वे परत्व और अपरत्व दिक्कला कालो आश्रित किया दिशा को और काल को आश्रय करके परस्पर अपेक्षा बुद्धि बुद्धिजन्य परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा से उत्पन्न होने वाले दूरा समीप लक्षणों दूर समीप लक्षण वाले व्यवहारों व्यवहार हैं ये।, ये जो परत्व परत्व है ये दूर लक्षण वाला और समीप लक्षण वाला है और ये परस्पर अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न होने वाले हैं और ये दिशा और काल को ध्यान में रख करके ये उत्पन्न होते हैं दिशा की दृष्टि से पर अपर उत्पन्न होता है काल की दृष्टि से पर अपर उत्पन्न होता है और ये बुद्धिस्त पदार्थे हैं स्पष्ट हो रहा है मतलब ये परत्व अपरत्व जो है बुद्धि से ही जाने जाते हैं कि ये आ, आ, स्वामी दयानंद जो है पर है स्वामी श्रद्धानंद अपर है ये काल की दृष्टि से ठीक है काल की दृष्टि से यह पर अपर है और दिशा की दृष्टि से भी पर अपर रहता है अमृतसर जो है पर है ठीक है और दिल्ली जो है अपर है यह दिशा की दृष्टि से पकड़ में आ रहा है ऐसा ये परत्व परत्व भी गुण है बुद्धया बुद्धया का मतलब अनेक विधानी ज्ञानानी अनेक प्रकार के ज्ञान बुद्धि शब्द से कहा का मतलब ज्ञान एक गुण है और ये ज्ञान अलग अलग प्रकार के हैं प्रत्यक्ष आ, प्रात्यक्षिका, आनुमानिका प्रात्यक्षिक अनुमानिक शाब्दादीनी प्रात्यक्षिक ज्ञान प्रत्यक्ष से होने वाला अनुमान से होने वाला और शब्द से होने वाला ज्ञान प्रात्यक्षिकम प्रत्यक्षम ज्ञानम प्रात्यक्षिकम, प्रात्यक्षिकम कि प्रत्यक्ष से होने वाला ज्ञान आनुमानिकम अनुमान से होने वाला ज्ञान शाब्दिकम शब्द से होने वाला ज्ञान इस प्रकार से अलग अलग बुद्धियाँ होती हैं यानी अलग अलग प्रकार के ज्ञान होते हैं सुख दुखे सुख और दुख हर्ष खेदो हर्ष को सुख कहते हैं खेद को दुख कहते हैं यह भी गुण है इच्छा अभिलाषा अविद्रोह अभिलाषा यह इच्छा है और अविद्रोह जो है यह द्वेष है प्रयत्ना प्रयत्न को समझाया जा रहा है वाग इंद्रिय शरीर व्यवहारा वाणी से घ वाणी इंद्रिय शरीर के व्यवहार से प्रकट होने वाला होता है प्रयत्न जो है जो प्रयत्न है वह कैसे दिखता है जब आप बोलते हैं वाणी का प्रयोग करते उससे प्रयत्न का पता लगता है हाँ तो प्रयत्न से प्रकट होता है इंद्रियों के माध्यम से प्रकट होता है शरीर के व्यवहार से आपका प्रयत्न प्रकट होता है ये कहना चाहते हैं चकारो लोक प्रसिद्ध गुणा नाम समुच्चय समुच्चय सूत्र में जो चकार आया है लोक में जो प्रसिद्ध गुण हैं उनके समुच्चय के लिए आया है चकार का मतलब और और भी गुण हैं उन गुणों को यहाँ पर समुच्चय समुच्चय के अर्थ है जोड़ना और गुणों को भी यहाँ पर इन गुणों के साथ जोड़ा जाता है ते और वो जो गुण है ते वे गुण गुरुत्व द्रवत्व स्नेह संस्कार धर्म अधर्म शब्दाह ये सात गुण हैं। गुरुत्व एक है द्रवत्व दो है स्नेह तीन है संस्कार चार है धर्म पांच है अधर्म छ और शब्द सात ये सात गुण लोक प्रसिद्ध हैं। एवं चतुर्विंशति गुणा इस प्रकार से चौबीस गुण होते हैं गुरुत्व समझते है ना भारी भारीपन को गुरुत्व कहते हैं द्रवत्व तरल को स्नेह चिकनापन पन को आ? और संस्कार जो है वो संस्कार अलग अलग प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के संस्कार होते हैं एक है वेग संस्कार बांध में बाण जब तेजी के साथ जाता है ना तो उसमें एक वेग नामक संस्कार होता है उसके कारण से तेजी से बांध जाता है तो वेग संस्कार और एक है स्थिति स्थापक संस्कार स्थिति स्थापक संस्कार ठीक है और एक भावना संस्कार भावना का मतलब है एक आत्मा के ऊपर एक प्रभाव पड़ता है जो भी आप कर्म करते हैं जिस तरह का आप कुछ क्रियाएं करते उससे एक आत्मा के ऊपर एक अलग प्रकार का प्रभाव पड़ता है तो प्रभाव रूपी भावना संस्कार है वो एक अलग होता है हा जी प्रतितंत्र सिद्धांत प्रतितंत्र तंत्र सिद्धांत हाँ जी हाँ जी तो स्थिति स्थापक संस्कार का मतलब होता है इधर देखिए मेरी ओर से आप किसी वृक्ष के टहनी को पकड़ लीजिएगा हाँ खींच लीजिएगा अपनी ओर आ जाएगा पर छोड़ दीजिए तो अपनी जगह पर जाता है इसको कहते हैं स्थिति स्थापक संस्कार जहां वो था वहीं वापस जाएगा वो ये अलग संस्कार है नहीं नहीं वो अलग चीज है हाजी इंग्लिश में क्या कहते हैं वो छोड़ दीजिएगा यहां पर उसको तो स्थिति स्थापक संस्कार कहते हैं मतलब जहां पर वो था वहीं पर जाएगा आप रबड़ भी खींच करके रखिएगा किसी रबड़ को तो अपने जगह पर वापस चला जाएगा इसको कहते हैं स्थिति स्थापक ये रबड़ ने अलग प्रकार का जो जो जिसमें खींचाव रहता है ना वो रबड़ रबड़ भी अलग अलग प्रकार के होते हैं ना हाँ स्प्रिंग को भी कह सकते हैं हाँ ये भी वो अलग प्रकार का है मतलब जो रबर ऐसा होता है ना जो जितना खींचते खींचता जाएगा फिर वापस वहां पर आ जाता है ये इसमें भी खींचा होता है पर ये बहुत कम होता है यूं तो आप किसी इस बैग को भी ऐसा करो ना ये भी दबेगा फिर ये भी फिर वापस आ जाएगा ठीक है तो ये तो बहुत सारे पदार्थों में कहीं प्रकट रूप में रहता है कहीं अप्रकट रूप में कहीं कम मात्रा में रहता है कहीं अधिक मात्रा में रहता है हाँ जी तो ये संस्कार है धर्म धर्म संस्कार अलग है अधर्म संस्कार अलग है पाप और पुण्य जब हम करते हैं ना पाप से धर्म संस्कार बनता है और नहीं पाप से अधर्म संस्कार बनता है और पुण्य से धर्म संस्कार बनता है और शब्द ये सात प्रकार के गुण हो गए एवं चतुर्विंशति गण हाँ जी हा जी क्या मैं अधर्म गुण अधर्म बनता है संस्कार ना कहकर अधर्म पाप से अधर्म बनता है और पुण्य से धर्म बनता है वैसे इसको योग की भाषा में बोलते हैं ना तो वो संस्कार आ गया मेरा तो धर्माधर्म संस्कार वहां बोला करते हैं ना तो यहाँ संस्कार ना क्या करके कहकर धर्मा धर्माधर्म बोलना है बस इतना है तो संबंध तो। हाँ जी ये गुण ये सारे गुण है पदार्थ है हाँ जी ठीक है हाँ जी गुण रहते ये, ये तो चेतन के आश्रित रहते हैं ये अभी बताएंगे हाँ जी रूप रस गंध स्पर्श परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह वेगा मूर्तान गुणा ये मूर्त द्रव्यों के गुण हैं मूर्त का मतलब जो जड़ पदार्थ हैं है मूर्त पदार्थ का मतलब जो जड़ पदार्थ हैं साकार पदार्थ हैं जड़ पदार्थ ही लेना है यहां पर मूर्तान गुना बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष, प्रयत्न धर्मा, धर्म भावना शब्द अमूर्ता नाम ये अमूर्त यानी चेतन पदार्थों के गुण है तो यहां जो भावना है ना ये संस्कार का एक अर्थ है भावना फिर कह रहे हैं तीसरी बात संख्या परिमान पृथक पृथक संयोग विभाग उभय श्याम गुना और ये जो है गुण ये उभय दोनों के गुण होते हैं प्रशस्त पाद ऐसे प्रशस्त पाद कार कहते हैं मतलब जड़ और चेतन दोनों के पहले है जड़ पदार्थों के गुण बताया फिर चेतन पदार्थों के गुण बताया फिर कुछ गुण ऐसे हैं जो दोनों के बताया ऐसा क्या कहना चाहते हैं कुछ कहना चाहते हैं मतलब प्रशस्त बात को क्यों यहाँ पर उद्धृत करते हैं अच्छी बात को ले सकते हैं ना कहीं किसी का भी ले सकते हैं ठीक है इतना ही रखते हैं सूत्रार्थ तो यही है कि ये चौबीस गुण होते हैं ये चौबीस गुण होते हैं, हैं। यानी जितने सत्रह गुण गिनाए हैं ये और जो बाकी प्रसिद्ध गुण साथ हैं वो इस प्रकार से चौबीस गुण होते हैं ऐसा ठीक है कल मैं पूछूंगा आपका अभी तक पाठ नहीं पूछा है ना आपका केवल आपके प्रश्नों को ही आ, सुनता जा रहा हूं पहले पाठ को दूसरे दिन पूछा था उसके बाद में अब तक नहीं पूछा आप लोगों से अब पूछूंगा कल से ठीक है ना अब आपको याद करके आना होगा चौबीस गुण कैसे होते हैं द्रव्य कैसे होते हैं जो भी बातें अभी सुना आपने अक्ष का मतलब आंख ओंकार ओ को प्रणाम